आवाज की दुनिया के दोस्तों आज एक बार फिर फुर्सत के पलों में करते हैं बातें कुछ जानी अनजानी वसंत जी अन दोस्तों वसंत इसका एक और नाम है मधुमास हर साल यह तय वक्त पर आता है और जब आता है तो प्रकृति का कण कण ठिठुरता सिकुड़ता हुआ पाता है लेकिन ये तो ऋतुराज है इस नाते संरक्षण और उसे नया जीवन देने का दायित्व इस पर ही तो है और अपने निर्धारित समय में यह ऐसा करता भी है कणों में ऊर्जा भरता है रंगों में रंग भरता है कोनों में कोल्लास भरता है प्रेम को परवान चढ़ाकर उसे है, है, सौंदर्य को को चरम पर ले जाकर बिखेरता है। और, और ठिठुरन, साथ लेकर विदा हो जाता है ऐसे ही मधुमास के करीब करीब यौवन पर ब्रितानिया दिल्ली के किसी घर की तहलीज के भीतर एक बाला की किलकारी है। है। घर अता जई, उर्फ का यूसुफ़ उर्फ़ और आयशा बेगम तारीख है चौदाह फरवरी और साल उन्नीस इस घर में हुई 11 संतानों में यह पांचवी संतान है नाम रखा गया है मुमताज जहां बेगम दहलवी अभी ये महज नाम है क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि मुमताज आने वाले महज छत्तीस वसंत के भीतर ही किसी जहां का ताज होने वाली है मुमताज अभी पांच छह बरस की ही है मधुमास की पैदाइश इसलिए अक्सर ही अलहदा उमंग में रहने वाली खाती खेलती नाचती गाती है सबके मन में उमंग भरती है कि तभी तभी वह अपने परिवार को थरथराता देखती है इंपीरियल टॉबे को कंपनी ने पिता को नौकरी से निकाल दिया है ंग हाल में परिवार अपने आप को सिकुड़ने के लिए मजबूर हो रहा है लिहाजा ऋतुराज वसंत की तरह वह बच्ची परिवार के हर कोने में रंग भरने का जिम्मा अपने कंधो पर उठा लेती है परिवार कट्टर मजहबी है इसलिए माता पिता थोड़ा झिझकते हैं बच्ची को घर की दहलीज के बाहर कैसे निकाले पर कोई और रास्ता भी तो नजर नहीं आता हुनर हौसला और कुछ हो सकने की उम्मीदें सिर्फ इसी बच्ची से है लिहाजा वे भी उम्मीद के साथ बच्ची को बाहर जाने की इजाजत दे देते हैं। और यहाँ से वह महज सात साल की बच्ची ऑल इंडिया रेडियो में कुछ गाने गुनगुनाने का काम शुरू कर देती है कुछ महीनों के भीतर ही उस पर नजर पड़ती है राय बहादुर चुन्नीलाल की। ये बॉम्बे के मैनेजर हैं। वे मुमताज और उसके परिवार को मुंबई बुला लेते हैं लेकिन राहे आसान नहीं हैं। फिर राज और ताज की राहें आसान भी कहा हुआ करती है मुमताज और उसके परिवार को मुंबई के मलाड में गाय भैंसों के एक तबेले से लगी जगह में टिकने का ठिकाना मिलता है। राय बहादुर चुन्नी की पहल पर बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में मुमताज को फिल्मों में बच्चों के किरदार के लिए मुकर्र कर दिया जाता है मेहनताना है महज एक सौ पचास रुपए महीना और इस मेहनताने पर बेबी मुमताज की जो पहली फिल्म आती है उसका नाम है वसंत जी हाँ दोस्तों गौर कीजिएगा वसंत की पैदाइश इस बच्ची का फिल्मी सफर भी शुरू हुआ वसंत से शुरुआत तो हो गई लेकिन शुरू में ही झटके भी लगे और खूब लगे बॉम्बे टॉकीज ने करार खत्म कर दिया फिलहाल उसे बेबी मुमताज की जरूरत नहीं है लिहाजा वह परिवार के साथ दिल्ली लौट आई है लेकिन इस बार सब तय कर चुके हैं कि अब वापस नहीं लौटना है इसलिए दूसरी जगहों पर कोशिशें शुरू हो गई हैं, जो जल्द ही कामयाब होती हैं। उस दौर के फिल्मों के बड़े कारसाज चंदूलाल शाह का रंजीत मूवीटोन्स स्टूडियो बेबी मुमताज के साथ तीन साल का करार करता है इस बार मेहनताना है तीन सौ रुपए महीना अब तक बेबी मुमताज की जिंदगी के ग्यारह वसंत ही गुजरे हैं, लेकिन निखार नजर आने लगा है संघर्ष जारी है और साथ ही साथ सफर भी यहाँ से दो वसंत और गुजरते हैं मोहन सिन्हा को चित्तौड़ विजय और मेरे भगवान नाम की फिल्में बनानी हैं। इनमें वे तेरा साल की बच्ची को उसके बचपन से बाहर लाकर पूरी अदाकारा की तरह पेश करना चाहते हैं। लेकिन बेबी मुमताज ये नाम उन्हें जस्ता नहीं है वे एक नया नाम सुझाते हैं और इस तरह, इस तरह तरह मधुमास की हैंज बेबी उन्नीस सन छियालीस के वसंत के आसपास मधुबाला होकर दुनिया में आती है वसंत प्रेम छित्राता है टूट टूट कर और उसकी मधुबाला मधुबाला ने जिंदगी के यही कोई अठारह वसंत देखे हैं कि बादल फिल्म के अदाकार प्रेमनाथ से वह प्रेम कर बैठती है छह सात महीने में ही यह रिश्ता दूसरी जानिब मुड़ जाता है पता नहीं मजहब आड़े आया या फिर यूसुफ लेकिन रिश्ता दूसरी मुड़ चला। उसी वक्त चल रही फिल्म तराना, जिसमें खान मधुबाला के दिल के दरवाजे पर दस्तक देते हैं दरवाजा खुलता है और यूसुफ ताउ्र के लिए उस दरवाजे से अंदर आ जाते हैं कुछ वक्त कुछ साल साथ रहते हैं और निकल जाते हैं इसके बाद जिंदगी के आखिरी मोड़ पर गायक और किशोर कुमार वे उसे शरीके हयात बना लेते हैं हाथ थामते हैं लेकिन पकड़ उनकी भी कमजोर ही रह जाती है तमाम किस्से कहानियां हैं इस मधुबाला के जो करीब करीब सभी जानते हैं वसंत सौंदर्य है, ऐसे ही मधुबाला भी सौंदर्य की देवी बनकर फिल्मी दुनिया के के साथ साथ लोगों के दिलों पर छाती चली जाती है महज 20 वसंत ही गुजरे हैं, भारतीय सिनेमा ने सौंदर्य की देवी के रूप में उसे एक नया नाम दे दिया है थिएटर आर्ट्स दुनिया दुनिया की की मशहूर पत्रिका है। है। वह मधुबाला को की सबसे बड़ी सितारा का नाम देती है। यही दौर है जब उन्नीस के आसपास रेल का डिब्बा फिल्म बन रही है इसमें पहली बार इस सौंदर्य की देवी को देखकर उसके अदाकार शम्मी कपूर अवाक रह जाते हैं उसके चेहरे से नजरें नहीं हटा पाते हैं फिल्म में बोली जाने वाली अपनी लाइनें भूल जाते हैं और ऐसा भी खुद कबूल करते हैं एक नामी फिल्म बनी महल मधुबाला उसमें काम करने के एवज में सात हजार रुपए पाती है इसके महज दो बरस बाद बड़े नामी फिल्म संपादक अरबिंदो मुखोपाध्याय रिपोर्ट करते हैं मधुबाला इस वक्त हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी अदाकारा है वह एक फिल्म के डेढ़ लाख रुपए तक ले रही है गाय भैंसों के तबेले से मुंबई में सफर शुरू करने वाली बेबी मुमताज के पास अब मधुबाला होकर इसी माया नगरी में अपना एक आलिशान बंगला है महंगी आरामदेह, छ सात कारें हैं। इनमें एक कार नाम की, जो पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त सिर्फ दो लोगों के पास है एक मधुबाला और दूसरे ग्वालियर के महाराजा सिंधिया के पास यह साल 1950 के के आगे पीछे का का दौर है, जब बड़े फिल्मी शाहकार का एक के आसिफ मुगले आज़म को पर्दे पर उतारने का मंसूबा बांधता है कहानी सलीम जहांगीर और उसकी आशिकी अनारली के इर्द गिर्द कही जाने वाली है इसके लिए असल जिंदगी के एक इश्किया जोड़े पर नजर पड़ती है ये जुड़ा है दिलीप कुमार और मधुबाला का। फिल्म शुरू होती है, बनती, है और बनती चली जाती है दिलीप कुमार इस बीच मधुबाला से दूर हो चुके हैं अनबन ऐसी कि आख भर देखना भी गवारा नहीं लेकिन फिल्म के पर्दे पर सलीम और अनारकली बने इन दोनों का इश्क ऐसा परवान चढ़ा कि मजाल जो कोई उस नज़र को टेढ़ी भी कर ले यही नहीं बचपन से संग चली आ रही दिल की लाइलाश बीमारी से मधुबाला अब मुंह से खून उगलने लगी है बीमार रहने लगी है लेकिन मुगले आजम की अनारकली को अपने वजन से दोगुनी भारी असल लोहे की बेड़ियों में जगड़ा देखकर कोई ताड़ जाए भला कि उसकी ये हालत है ऋतुओं के राजा मधुमास की ऐसी पैदाइश मधुबाला आखिर ताज से दूर कैसे रहती फिल्मों पर लिखने वाले एक और संपादक हुए दिनेश रहेजा वे इस फिल्मी अदाकारा को फिल्मी सफर का जगमगाता हुआ ताज करार देते हैं मधुमास की इस मधुबाला ने महज अपनी जिंदगी के 36 वसंत ही देखे लेकिन जो देखे और जिस जानी से दिखाए वह न इसके पहले कोई कर सका और न शायद कोई कर सके और और फिर जब रुखसत की बारी आई तब भी मधुबाला ने मधुमास ही चुना साल उन्नीस और तारीख तेईस फरवरी मधुमास की ये तारीख मधुबाला की याद को आज भी दिलों में दफन किए हुए है ऐसी ही जानी अनजानी अनकही बातों का खजाना फिर से लेकर आऊंगी कभी फुर्सत में